ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा नहीं नई राहों मैं दबी दबी आहों मैं कोई खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा ये जो देश है तेरा स्वदेस है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही के आज के संस्करण में आप सभी का स्वागत है आज के संस्करण में मैं आपको अपनी एक यात्रा का वृत्तान्त भी बताना चाहता हूँ मतलब हम और भी बातें करेंगे मगर उसके साथ ही, ही मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अपनी उस यात्रा के बारे में भी कुछ बता सकूं तो साहब हुआ यूँ कि हमने बहुत सालों से छुट्टियाँ मनाने जैसी कोई चीज़ नहीं की थी अब देखिए सवाल है यात्राओं और छुट्टियों में अंतर है मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो है कि जो यात्रा किसी उद्देश्य से की जाए यानी आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने जा रहे हों या किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में सम्मिलित होने जा रहे हों तो मुझे लगता है कि वो तो छुट्टी नहीं मानी जा सकती मतलब मेरे हिसाब से यो टेक्निकली तो सरकारी दफ्तरों के हिसाब से तो वो भी छुट्टी होगी ही मगर मेरे हिसाब से वो छुट्टी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर आपके पास करने के लिए कुछ ना कुछ होता है चाहे तो शारीरिक काम हो चाहे तो मानसिक काम हो तो साहब बहुत ही सालों के बाद अपनी बेटी के सौजन्य से मैंने एक अवसर पाया छुट्टी मनाने का वो छुट्टी हमने कहाँ मनाई साहब उस छुट्टी को मनाने के लिए हम चले गए केरल अब देखिए यूँ तो हैदराबाद से केरल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती क्योंकि आप दक्षिण से दक्षिण में ही गए मगर हम तो अपने मन से बनारसी हैं तो हमारे हिसाब से यानी मानसिक तौर पर तो हम आप सच पूछिए तो उत्तर भारत के एक आग, क्या बोलते हैं उसको उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र से उठकर के दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पहुँच गए तो हमारे हिसाब से साहब मानसिक रूप से तो बहुत दूरी हो गई अच्छा साहब तो साहब हम केरल में पहुँचे और केरल में हम जहाँ गए उस जगह का नाम था कुमारा वो जगह कोटैम ज़िले में है और वहाँ पर अनेका नेक रिजॉर्ट्स अब आप रेजॉर्ट तो आप सभी लोग समझते हैं कि साहब रेजॉर्ट मतलब बेसिकली वो जगह जहाँ पर आप आराम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर करने के लिए तो कुछ काम होता नहीं खाना पीना सब आपको मिलता ही है और आपका काम सिर्फ घूमने का होता है अब भैया इस उम्र में अगर आप हमसे ये कहिए कि भाई साहब जाइए घूमिए तो यार ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मगर खैर चलिए आपको यात्रा बीच से नहीं शुरू से ही बताते हैं साहब हम लोग पहुँचे केरल में हम कोचिन नाम के स्थान पर यानी कोचिन अब देखिए उसका कोचिन हम तो कोचिन जानते हैं मगर आधुनिक परिभाषक के हिसाब से उसका नाम कोची हो चुका है तो अब यार हम जब कोची में उतरे तो हम ढूंढ रहे थे यार कि ये इसको कोची है अब आगे कहीं चलेंगे तो कोचिन मिलेगा तो पूछा भैया डरते हुए किसी से यानी किसी से क्या अपनी बेटी से ही पूछा क्योंकि वो कोची अपना हवाई जहाज़ लेकर आती जाती थे तो हमने उससे पूछा कि भैया कोच्ची और कोची ने एक ही जगह है क्या उसने कहा हाँ हाँ पापा उसी का नया नाम है कोची अच्छा साहब ठीक है भाई नाम बदलने का तो आजकल फैशन ही चल रहा है सभी जगह पर राजनेता जो है वो नाम बदल रहे हैं बम्बई को मुंबई किए तो अरसा बीत गया और अब तो मुंबई कहने की आदत भी पड़ गई है तो उसी तरह से कोचिन वालों को अब कोच्चि कहने की आदत पड़ गई मद्रास वालों को चेन्नई कहने की आदत पड़ गई मगर हमें आप सच पूछिए तो मुगलसराय को दीनदयाल नगर कहने की आदत नहीं पड़ी तो अब साहब नहीं पड़ी आपकी तो ये आपकी गलती है आप जानिए कोई बात नहीं चलिए साहब तो हम साहब कोच्ची से चले और कोच्ची से एक टैक्सी में बैठ करके हम लोग कुमारा जाने लगे अब देखिए आपको यहाँ पर पहली चीज़ बताऊं कि जो हमें अपने जो मतलब जो फर्क नजर आया वो पहले बताता हूँ जो मेरे दोस्त केरल में मेरी बात अगर सुन रहे होंगे जो कि मुझे विश्वास है कि सुन रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं क्योंकि वे इतने सुंदर प्रदेश में रहते हैं सुंदर प्रदेश का मतलब यह है कि न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर है बल्कि इतनी साफ सफाई और जिसे कहते हैं कि लोग बातचीत करने में भी अच्छे तो ये तो ऑब्वियसली जगह का सौंदर्य जो है वो लोगों से तो और बढ़ ही जाता है तो साहब वो जगह बहुत सुंदर है अब साहब हम लोग चले अब शायद ये भी बात थी कि शुरू शुरू में हमें चूँकि मुकाबला ही एयरपोर्ट और टैक्सी वालों से हुआ तो शायद अच्छा स्वभाव देखना कोई विशेष बात नहीं थी मगर चलिए और आगे चलते हैं तो साहब होते होते हम लोग ये शायद डेढ़ दो घंटे में कुमाराकोन पहुंच गए उस रिजॉर्ट के अंदर बेहद हरियाली अब चूंकि दोपहर का तकरीबन 12 बज रहा था तो गर्मी भी बेहद थी हाँ साहब मैं ये बता दूं कि भाई अगर जो कोई भी व्यक्ति मार्च अप्रैल मई के महीने में केरल जाने के बारे में सोच रहा हो तो उसको दिन की गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि केरल में जून के पहले हफ्ते में तो मॉनसून आ ही जाएगा मगर उसके पहले आपको दिन में बहुत ही गर्म मौसम को झेलना पड़ता है अच्छा क्योंकि ये बेसिकली समुद्र का किनारा है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है अब वो चिपचिपी गर्मी अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम लोग एक तो बनारस के रहने वाले दूसरी बात ये कि हैदराबाद में रह रहे हैं तो अब हम यहाँ पर सूखी गर्मी के आदि हो गए हैं वो सूखी गर्मी और गीली गर्मी तो यह हम बम्बई वाले जो लोग हैं हमारे मित्र वो समझ सकते हैं कि बम्बई की चिपचिपी गर्मी और हैदराबाद की सूखी गर्मी में क्या फर्क होता है खैर साहब वहां पर पहुंचे थोड़ा स्नान ध्यान भोजन पानी करके थोड़ा विश्राम करके सायंकाल ऐसा पैदल घूमने का विचार किया तो कुछ तो वो रिजॉर्ट भी बड़ा था कुछ थोड़ा घूमने के नाते से हम इधर उधर चलना भी शुरू किया हरियाली ग्रामीण सा वातावरण ये सब मगर साहब अब उम्र भी हो चली है और चलने की उतनी आदत भी नहीं और थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी था तो उस पर चलने में पैरों में दर्द नतीजा ये कि रात तक जब तक कि रात्रि भोजन करके आराम करने यानी विश्राम अवस्था में पहुँचने के लिए गए तब तक तो भैया पैर जो थे वो लकड़ी हो गए थे मतलब लकड़ी मतलब इसलिए बता रहे हैं आपको कि लकड़ी हम अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि दर्द के मारे मगर चलिए साहब वो भी निकल गया अगले दिन हमारा अनुभव हुआ एक हाउस बोट में जाने साहब ये अनुभव मैं आपको इसलिए बताने को बहुत मजबूर हूं बताना चाहता हूं क्योंकि ये अनुभव मेरे जीवन का पहला और इतना रोमांचकारी अनुभव था कि उसकी मैं उसके बारे में जितनी भी बातें कहूँ शब्दों में कम पड़ जाएंगी एक बहुत ही बड़ी नाव हम लोग बनारस वाले बड़ी नाव को यानी बजरे को देखा हुआ है बजरा मतलब जिसमें कि ऊपर छत होती है और आप अंदर एक कमरा जगह में बैठते हैं हमने वो देखा हुआ है मगर उस नाव के अंदर कमरे दर कमरे हमने फिल्मों में तो हाउस बोट देखी थी मगर वास्तव में ऐसी हाउस बोट देख पाना जिसमें कि कमरे दर कमरे हो, उसी में एक रसोई घर भी हो जिसमें कि आपको ये बताया जाए कि साहब यहाँ पर भोजन बनेगा और वो आपको खिलाया जाएगा उसके बाद उस हाउस बोट में उसके ऊपर भी एक डेक थी अब साहब उस डेक पर भी हम गए और उस डेक भी ढका हुआ ऐसा नहीं कि डेक खुला हुआ हो उस डेक पर ढका हुआ ऊपर एक छत पड़ी थी और उस डेक पर से दृश्य दिख रहा था ये एक वेम्बनाड नाम की झील थी जिसमें कि यह हाउस बोट हमको ले गई वेम्बनाड झील शायद भारत की या एशिया की नंबर दो सबसे बड़ी झील है और लंबाई में सबसे लंबी झील है ये मतलब इससे लंबी कोई झील भारत में नहीं है शायद इसकी लंबाई कुछ छियानवे किलोमीटर है तो साहब वो उस झील में चलने का अनुभव अब उतनी बड़ी नाव में आप चल रहे हैं आपको कोई लहरों का मतलब जो नाव पे बैठने में जो लहरों का असर होता है वो नहीं मिल रहा है उसके बाद उसके अंदर हमारी पत्नी चूंकि गाने का वो कर मतलब अभ्यास करती हैं तो उन्होंने कुछ एकाद गीत भी गाया और बाकायदा रिकॉर्ड किया सब तो वो गीत तो फिर आप यूट्यूब में देख लेंगे उसमें कोई विशेष बात नहीं है गाने अच्छे थे मतलब अच्छे गाए मैं ये सॉरी ये कह गया कि विशेष बात नहीं है विशेष बात है गाने बहुत ही अच्छे बेहद सुंदर गीत हैं और बहुत ही मधुर अच्छे वातावरण में गाए गए हैं तो साहब गाने बहुत अच्छे थे मगर अब चलिए उनकी तारीफ बंद करते हैं और आपको बता दें कि साहब बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ भोजन खाया गया इस प्रकार से हमने तीन चार दिन वहाँ पर बिताए और बहुत ही अच्छा सद्भावपूर्ण वातावरण सद्भावपूर्ण व्यवहार बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ पर देखने को मिला वो सब बातें तो हैं मगर अब मैं आपसे ख़ास बात जो कहना चाहता हूँ वो है वहाँ के लोगों के बारे में उस रेजॉर्ट में भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग काम कर रहे थे यानी हमको एक कर्मचारी मिले जो झारखंड के थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर मतलब का अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले थे और बोले कि साहब हमारे पास कुछ समय था चूँकि परीक्षा तो ऑनलाइन होगी तो हम आ गए यहाँ पर हमको काम मिल गया और साहब हम ये काम कर रहे हैं तो साहब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और झारखंड गिरिडीह के निवासी थे वहां पर हमको एक महिला मिली जो कि स्पा में काम कर रही थी और वो मिजोरम की रहने वाली थी ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल मतलब सॉरी ग्रेजुएशन करने से पहले वो एक साल ये काम करके कुछ धन इकट्ठा करके फिर ग्रेजुएशन करने के लिए अपने घर वापस जाना चाहती थी ये उनका प्लान था जाहिर है केरल के बहुत से लोग थे वहाँ पर हमें कुछ तमिल कर्मचारी मिले यानी जो चेन्नई के रहने तमिलनाडु के रहने वाले थे तो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हमेशा तमिलनाडु की प्रशंसा करने में आगे रहते थे और केरल वाले जो लोग थे जो उन्हीं के सहकर्मी थे वो मजाक में उनकी तुलना करते थे कि साहब जरा इनका प्रदेश देखिए और हमारा प्रदेश देखिए तो वो उस लिहाज से तुलना तो तुलनात्मक बातें होती रहती थी तो वो भी एक हंसी मजाक का माहौल बना रहता था वहीं पर हमको पंजाब के लोग मिले पंजाब के एक कर्मचारी थे जो कि वहां पर काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति मिला एक व्यक्ति बंगाल का था जब हमने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो तो उसने बताया साहब हम बंगाल से आए वहां पर एक कर्मचारी थे जो कि गुजराती थे और अब आपको बताते हैं कि मज़े की बात यह है कि हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा था कि आपसे आपकी जिस भाषा में आप कर, मतलब उसको कैसे कहूँ मैं आपसे यानी जिस भाषा में आपको आराम मिले वो उस भाषा में आपसे बात करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक आदमी आपसे मलयालम या गुजराती या पंजाबी में बात कर रहा था अगर वो कर सकता था तो अंग्रेज़ी में कभी हिंदी में अगर उसको कोई तमिल में बात करने वाला होता था तो वो तमिल में बात करने का प्रयास करते थे ये सारे प्रयास देखकर मुझे लगा कि हमारा भारत एक इतना बड़ा महासागर है जहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी लोग काम करने के लिए अपने एक अलग प्रदेश में आते हैं एक अलग जगह पर आते हैं और प्रयास करते हैं कि सब कोई मिलजुल कर रह सके अब मैं जब इसी बात को सोच रहा था कि आज यूक्रेन और रूस का झगड़ा चल रहा है इस झगड़े में यूक्रेन 30 वर्ष पहले तक रूस का हिस्सा था और आज दो दुश्मनों की तरह आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं क्या वास्तव में हम लोग यह कह सकते हैं हमारी मैं मेरा मतलब आज की पीढ़ी से है आज के समाज से है अगर हमसे कहा जाए कि फलाना प्रदेश हमसे अलग हो गया तो क्या हम उस प्रदेश के निवासियों को दुश्मन मान लेंगे मैं अब यही सवाल अपने से पिछली पीढ़ी वालों के लिए सोचता हूं कि उन्होंने कितने भारी मन से पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन माना होगा यदि माना होगा तो और हमारे लिए जो भी उन्होंने थाती छोड़ी है उसमें यानी जो भी उन्होंने हमारे लिए यादें छोड़ी हैं उन यादों में हमें तो नहीं नजर आता कि राजनीतिक कारणों को छोड़कर हम आम पाकिस्तानी को अपना दुश्मन समझ सके आखिरकार फर्क क्या है हमारे पास आज भी कलाकार ऐसे कलाकारों की याद है हमको हमने अपना बचपन अपना युवावस्था अपने, अपने प्रौढ़वस्था भी ऐसे कलाकारों को देखते हुए गुजारी है जिन्होंने अपने जीवन में अपनी कला का अपने अपने काम का प्रारंभ पाकिस्तान में किया था यानी उस स्थान में किया था जो आज पाकिस्तान है तो मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार ये राजनीतिक लाइनें जो हम लोगों ने खींच दी हैं, क्या ये वास्तव में हमको बांट दे रही है क्या इन लाइनों से हम सचमुच में मानव के रूप में बांट जा रहे हैं यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बांटना है ना ये एक बड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम है हम ये कहें कि साहब ये मेरा देश है ये मेरा स्थान है वो उसका स्थान है और वो उसका स्थान है तो वो मेरा दुश्मन है ऐसा तो नहीं है अगर मान लीजिए कि हम मेरा देश मेरा स्थान मेरा स्वदेश मैं ये सब मान भी लेता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है क्या एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग अलग हो जाते हैं क्या हमें वास्तव में एक दूसरे से किसी भी कारण से अलग होने की आवश्यकता है यार ये विचार करने की बात है ये बात करने के लिए यानी कि इस पर डिस्कशन होने चाहिए हमें बात करनी चाहिए और आपको मैं सच बताऊं कि अगर जो हम इस पर बात करेंगे तो निश्चय ही हमारी बातों से कम से कम हम हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे साथी ये लोग तो असर पड़ेगा चाहे जितना भी मिनिस्क्यूल असर पड़े परंतु ये असर तो पड़ेगा और जो कि बड़े बड़े लोग कह गए हैं विश्व बंधुत्व वगैरह वगैरह की भावनाएं मेरा कहना है कि विश्व बंधुत्व क्यों क्यों हम एक सार्वभौमिक प्रेम की भावना ही क्यों ना लाएं आखिरकार हम सब मनुष्य तो हैं ही ना तो यदि मनुष्य हैं तो एक अच्छी बातें एक साथ कर सकते हैं बातचीत आखिरकार झगड़े कहाँ नहीं होते हैं झगड़े तो होते ही रहते हैं परंतु झगड़ों का मतलब ये नहीं कि हम अलग हो गए तो खैर साहब चलिए छोड़िए वही सब कहानियों की बातें और ये बहुत मतलब मैं अपने डिस्कशन को किसी फिलोसफिकल लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ मैं सिर्फ केरल की बात इसलिए केरल की बात कर रहा था तो इतनी बातें हो गई और वो भी चूंकि मैं मानसिक स्तर पे मुझे लग रहा था कि केरल जाना तो एक्चुअली एक दूसरे देश में जाना जैसा हो गया तो इसलिए ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई चलिए अब यहाँ पर आपको एक और बात करता हूं वो घूमने से संबंधित है भैया एक घूमने से संबंधित बात यह है कि अगर आपको घूमने जाना है तो आपको उसके लिए पहले थोड़े से विचार अपने मन में बना लेने होंगे जैसे कि अगर आपने घूमने में चलने के बारे में सोचा यानी आपने तय किया है कि भाई आप पैदल चलेंगे जो कि चलना ही पड़ता है मतलब अगर आप घूमने जा रहे हैं तो भाई आपको चलना तो पड़ेगा तो यार उस चलने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए जब आप जाने कहीं घूमने जाने वाले हों तो उसके पहले थोड़ा अभ्यास कर लीजिए क्योंकि आपको मैं सही बता रहा हूं हमारे जैसे रिटायर्ड लोगों की चलने की आदत खत्म हो गई है हम लोग आदि हो गए हैं एक आराम तलब जिंदगी के तो साहब ये तो एक बात हुई दूसरी बात आपको बताता हूँ आप अपनी दिनचर्या में यानी आपका दिन जैसे भी चलता है रिटायर्ड जिंदगी में यानी कि एक या बूढ़े होने के बाद आपको यूँ कैसा कहना चाहिए एक प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद आपका दिन जैसे चलता है वो एक सेट नियम हो जाता है इतने बजे उठेंगे इतने बजे अखबार पढ़ेंगे इतने बजे नहाने जाएंगे इतने बजे खाना खाएंगे फिर आराम करेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह तो भाई उस दिनचर्या में परिवर्तन के लिए भी तैयार हो जाइए यानी कि उसमें कभी कभार थोड़े बहुत ब्रेक्स के लिए तैयार हो जाइए तो पहली बात चलने की आदत दूसरी बात यह कि दिनचर्या में परिवर्तन की आदत यह भी बहुत जरूरी है और तीसरी जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जब आप घूमने जा रहे हैं तो भाई घूमते समय एक्सपेरिमेंटेशन मेरे लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अच्छा अब आप पूछेंगे साहब एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है अपनी रेगुलर चीजों से फर्क मसलन अब आपकी आदत है कि आप सुबह उठते ही चाय पीते तो भैया कुछ दिन जब आप घूमने गए हो तो कोशिश करिए कि सुबह उठते ही कॉफी पी लीजिए अरे यार दो दिन नहीं पीजिए यह भी तो एक करके देखा जा सकता है आपकी आदत है कि आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाश्ता करते हैं अरे भाई उस नाश्ते को बदल के अगर आपको कुछ खाने को मिल जाए तो वो खाइए खाने के बारे में वही है कि आप भोजन एक निश्चित टाइप का भोजन करते हैं उससे परिवर्तित भोजन करिए यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी आदत रोटी चावल दाल खाने की है और जहाँ पर आप जाते हैं वहां पर आपको कुछ रोटी चावल दाल नहीं मिलता आपको कुछ और भोजन मिलता है तो यार खा के तो देखो पता तो चले आखिरकार आप अपनी यात्रा के अनुभव जब लोगों से बताएंगे तो क्या बताएंगे आप उनको बताएंगे ना कि आपने फलानी चीज़ खाई जैसे मैं आपको बता सकता हूं हालांकि मैं तो हैदराबाद में रहता हूं तो ये चीज़ें मैंने हैदराबाद में भी कई बार खाई हैं मगर आपको बता दूँ केरल गया तो मैंने तय कर लिया कि वहाँ पर रोटी खाने की बात ही नहीं करूँगा मैंने सोचा कि अगर छुट्टी में आया हूँ तो भाई इनसे पूछूँ कि ये क्या खाते हैं तो पता चला साहब अप्पम आपको मिलेगा रोटी की जगह पर तो साहब अप्पम मतलब चावल की रोटी समझ लीजिए वो वो भी सेकी हुई तवे पर सेकी हुई नहीं मुझे लगता है कि वो स्टीम में पकाई हुई रोटी तो साहब अपम खाए गए उसके बाद अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको भाई आप तरह तरह के नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ट्राई करिए जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वहाँ पर ट्राई किया मुझे तरह तरह के फ़िश खाने का अवसर मिला मछली हाँ ये ये बात सही है कि साहब मैं बहुत मतलब क्या बोलते हैं भयानक टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया यानी कि मैं क्रैब वगैरह खाने की हिम्मत नहीं कर पाया अब सोचा है कि गोवा जाऊंगा तो शायद वहाँ पर क्रैब्स खाने की कुछ कोशिश करूँगा मगर अब यहाँ पर परेशानी मेरी पत्नी को एक जगह पर हम खाने गए तो साहब वहाँ पर जब उनसे पूछा कि साहब हमें नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए हाँ ये खाने कहाँ गए ये भी आपको बता दूं ये कोची में एक हमसे हमें किसी ने बताया साहब देर इज़ ए प्लेस कॉल्ड टॉडी शॉप तो टॉडी शॉप हम सुन के घबरा गए हमने कहा यार ताड़ी की दुकान में हमें भेज रहा उसने है उसने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए ये मशहूर व मरूफ़ दुकान है यहाँ पर ताड़ी भी मिलती है किसी एक कॉर्नर पर मगर यहाँ पर आपको खाना बेहद लजीज और बहुत बढ़िया मिलेगा जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि भैया वहाँ पर खाना नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है ज़्यादातर ज़्यादातर मतलब निन्यानवे प्रतिशत उस एक प्रतिशत वेजिटेरियन का पता हमको बाद में चला वो ऐसे कि हमारी पत्नी जो थी वो वेजिटेरियन तो जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर सब खाना नॉन वेजिटेरियन है तो उन्होंने कहा फिक्र मत करो हमें अपम पर नमक मिर्च डाल के खा लेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग मतलब हमारी बेटी जो थी वो तब थोड़ा सा परेशान हो गई तो उसने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि भैया इन इन लोग से बात करो क्योंकि इन लोगों को इन लोग मतलब जो होटल वाले लोग थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि वेजिटेरियन क्या होता है क्योंकि हमें मलयालम नहीं आती थी उन्हें हिंदी अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो साहब उन दोस्त ने उनको समझाया कि भाई देखिए ये ऐसे ऐसे ये इनको चाहिए जिसमें मीट मछली ना हो तो उन्होंने बताया कि साहब एक चीज़ है उसको कारम कहते हैं वो चना है तो साहब उनको वो जिसको मतलब हम लोग शायद छोला कहते हैं वो छोला नहीं बट इट वॉज बेसिकली छोला बॉइल्ड इन सम मसाला वो था अवेलेबल तो साहब हमारी पत्नी को मिल गया वो छोला खा लिया गया तो अब उनका तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने मछली फिश करी मंगाई और एक फिश फ्राई मंगाई साहब जब वो आई तो उसका साइज देख करके यानी जो सर्विंग क्वांटिटी थी वो देखकर कर हम लोग चकरा गए और ऑब्वियसली साहब टेस्ट तो जो भी यहाँ का लोकल टेस्ट था उसके हिसाब से बनी थी तो थोड़ी मेरे हिसाब से तो थोड़ी मिर्च भी ज्यादा थी हालांकि मेरी बेटी को मिर्च ठीक लगी कोई ज्यादा नहीं लगी तो बट इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि यार अब मैं इसके बारे में तो कई दिनों तक बातें करता रह सकता हूँ तो मैं आपसे भी एक सुझाव दूंगा कि जब आप किसी नई जगह पर जाएं तो ज़रूर जो वहाँ का स्थानीय खाना है या जो वहाँ की स्पेशलिटी है उसको डेफिनेटली ट्राई करिए साहब बहुत मज़ा आता है और सच बात यह है कि उसके बाद उसकी चर्चा करने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है यानी कि सच बताएं तो वो खाना प्लेट पर तो शायद पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे आपके सामने रहता है मगर उसकी चर्चा आपको वो खाना बार बार वो प्लेट आपके सामने लाती रहेगी आप जितनी बार चर्चा करेंगे उतनी बार वो प्लेट आपके सामने आएगी यानी मेरे सामने तो साहब इस वक्त भी वो मछली फ्राई जो है वो आ रही है और एक फिश करी की करी का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है चलिए साहब तो मैं आज की बात इस केरल यात्रा के और अपने सुझावों के साथ बंद कर रहा हूँ और आपसे सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि जैसे मैंने अपनी यात्रा की बातें कही मुझे पता नहीं कि मैंने अपनी बातों में कुछ मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग छोड़ा कि नहीं मगर मुझे ये बताकर बहुत मज़ा आ रहा है तो साहब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए अपनी किसी यात्रा के बारे में बताइए अरे मुझको बताइए तो आप हमारे हम अपने सभी श्रोताओं को आपकी बात भी शेयर कर सकते हैं आपको पता है न हमने एक एट द रेट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी डबल ए T K A H I ये हमारा ट्विटर हैंडल है आप यहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं और नहीं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज में बता दीजिए और नहीं तो आप फेसबुक पर लिख दीजिए हम तो सभी जगहों पर आपके सामने रहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी बात बताइए और अगर आप हमसे नहीं भी बताते हैं तो कम से कम ये चर्चाएँ अपने मित्रों के साथ तो करिए क्योंकि भैया बातें करते ही रहना है हमारा तो एक ही संदेश है कि बातें करिए तो बातें चलती रहेंगी और बातें चलती रहेंगी तो बातें बनती रहेंगी तो साहब आज के लिए नमस्कार आपने अपना अमूल्य समय दिया मुझको उसके लिए आपका धन्यवाद हमने एक बात कही के अगले अंक में हम फिर आपके पास आएंगे और अब की बार जब आएंगे तो एक सीरियस बात आपके साथ करेंगे और हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ भावनाएं आपको किस तरह से लाभ पहुंचा सकती हैं और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद तुझ से जिंदगी है ये कह रही सब तो आलिया अब है है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता